माँ की बातें सरयु बाला देवी 31 जनवरी 1913 सौ पंद्रह दिन हुए माँ काशी से लौटी हैं सवेरे मैंने जाकर देखा कि माँ पूजा कर रही हैं और पूजा प्रायः समाप्ति पर है पूजा खत्म होने पर माँ उठकर बोली बेटी तुम आ गई मैं सोच रही थी कि शायद तुमसे भेंट न हो क्योंकि शीघ्र ही गांव चले जाना है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 वहाँ अपने तथा दूसरों का कितना उपकार न कर सकेगी क्या बेटी बाद में राधू स्कूल गई अन्नपूर्णा की माँ एक लड़की को दीक्षा के लिए लेकर आई उन्होंने माँ से कहा माँ इसने तुम्हारे पास दीक्षा लेने के लिए मेरी जान खा ली क्या करती इसे ले आई माँ आज भला कैसे होगा मैंने नाश्ता कर लिया है अन्नपूर्णा की माँ पर उसने तो नहीं खाया है फिर माँ तुम्हारे खाने में भला क्या दोष, माँ क्या वह पूरी तरह तैयार होकर आई है अन्नपूर्णा की माँ हाँ माँ एकदम निश्चित करके ही आई है माँ राजी हुई दीक्षा के बाद वे माँ से उस लड़की के बारे में कहने लगी वह क्या ऐसी वैसी लड़की है माँ ठाकुर की किताब पढ़कर वह अपने बाल कटवा पुरुषों का भेष धारण कर तपस्या करने तीर्थ को निकल गई थी वह सीधे वैद्यनाथ धाम पहुँची वहाँ एक जंगल में जाकर अकेली बैठी थी फिर उसके माँ के गुरु उधर से निकले उसे देखकर उन्होंने उसका परिचय पूछा और अपने साथ उसे ले आए उसके पिता को सूचना देने पर फिर उसके पिता जाकर उसे ले आए माँ ने चुपचाप बातें सुनी और बोली आहा कैसा अनुराग और सभी महिलाएं कहने लगी, अरे माँ यह कैसी बात है ऐसी रूपवती लड़की वह बड़ी ही सुंदर थी कैसे घर से बाहर निकले या भला कैसी भक्ति और कैसा अनुराग है नलनी बाप रे बाप हमारा गांव होने से तो खैर नहीं थी ये सब बातें उन लड़की और अन्नपूर्णा की मां की अनुपस्थिति में हो रही थी मेरे साथ आई महिला और नलनी दोनों ही अपने पतियों के साथ नहीं रहती थी किसी बात पर उनकी चर्चा निकली माँ ने कहा ठाकुर कहते थे स्त्री गाय और धान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 इसलिए प्रत्येक शनिवार वे ससुराल चले जाते हैं अन्नपूर्णा की मां वह अपने पति को कहती है तुम मेरे काहे के पति हो जगत पति ही मेरे पति हैं मां ने कोई उत्तर नहीं दिया ठाकुर घर के उत्तरी बरामदे में स्त्रियाँ बातचीत कर रही थी बड़ा शोर हो रहा था मां ने कहा जाकर कह आओ तो बेटी जरा धीरे धीरे बातचीत करे शरद की नींद तुरंत टूट जाएगी स्वामी शारदानंद नीचे बैठक खाने में सोए थे